मंत्र पाठ करेंगे सहना मंत्र से प्रारंभ करेंगे सर्वप्रथम तीन बार ओम का लंबा उच्चारण मेरे स्वर में स्वर मिलाके, जितना लंबा मैं करता हूँ उतना ही फिर एक छोटा ओम बोल के सहना मंत्र को समान गति से बोलेंगे प्रभु का स्मरण मन में रखेंगे Oh धी तमस्तु मेषाव ओम शांति शांति शांति सांख्य दर्शन की प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम सांख्य दर्शन को प्रारंभ कर रहे हैं सांख्य दर्शन भारतीय वैदिक दर्शनों में से एक है कुल छह वैदिक दर्शन उपलब्ध हैं प्रचलित थे। उनमें से ये एक है इन छो दर्शनों में सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन स्वीकार किया जाता है सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन है पहले सांख्य और योग ये साथ साथ शब्द बहुत प्रचलित रहे हैं महाभारत में बहुत जगह आता है गीता में आता है तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन इनका समान विषय था आज भी है सांख्य दर्शन सैद्धांतिक पक्ष को अधिक बताता है और योग दर्शन व्यवहारिक प्रायोगिक पक्ष को अधिक बताता है लेकिन है दोनों समान विषय वाले तो सांख्य और योग इनका एक जोड़ा है न्याय और वैशेषिक ये दो दर्शन और हैं इनका भी एक जोड़ा है एक अलग स्तर पे बात करते हैं और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा जिसको मीमांसा या वेदांत दर्शन मीमांसा एक दर्शन और वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र इस रूप में भी कहा जाता है उन दो दर्शनों का एक अलग जोड़ा है तो साख्य दर्शन में विभिन्न आध्यात्मिक विषयों की चर्चा की गई है और ये एक मोक्ष शास्त्र है मुक्ति के बारे में चर्चा करता है हम सूत्रों को देखेंगे प्रारंभ से ही जो विषय उठाया जाएगा उससे ही हमें पता लगेगा कि ये शास्त्र लिखा क्यों गया है ये सूत्र क्यों बनाए गए हैं और फिर अंत तक हम देखेंगे बहुत सारे बिंदु आते जाएंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा चलेगी विश्लेषण होगा वो सब मुक्ति को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक विषय हमें प्रतीत होंगे इस दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल रहे संख्याचार्य थे और उसके बाद में बहुत उस परंपरा में आचार्य हुए बहुतों ने टीकाएं लिखी अन्य स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे महर्षि कपिल के सूत्रों का कोई ऋषिकृत भाष्य अभी उपलब्ध नहीं होता है जो भाष्य उपलब्ध होते हैं वो बाद के विद्वानों के चिंतकों के होते हैं जो कि ऋषि भाष्य स्वीकार नहीं किए जाते हैं हाँ, उनके माध्यम से हम कुछ सहायता ले सकते हैं विभिन्न विषय अनेक जगह खुलते हैं वहां लेकिन जिस प्रकार से योग दर्शन का महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का भाष्य संस्कृत का भाष्य एक ऋषिकृत भाष्य मिलता है महर्षि वेदव्यास का भाष्य हमें मिलता है ऐसा सांख्य दर्शन का उपलब्ध नहीं होता है लेकिन सूत्र इसके काफी सरल है विषय का प्रतिपादन काफी सरल है इसलिए इसमें अधिकांश बातें हमें समझ में आती हैं बहुत कम स्थल ऐसे हैं जहां विचारणीय बिंदु रहते हैं कि यहां क्या कहना चाहते हैं सूत्र का वास्तविक तात्पर्य क्या है और कुछ का तात्पर्य खुल भी नहीं पाता है पूरा पूरा लेकिन अधिकांश हमें स्पष्ट होते हैं। कुछ अन्य दर्शन हैं जहां विचार के योग के विषय अधिक रहते हैं क्योंकि वो परंपरा ऋषि कृत परंपरा व्याख्या की परंपरा वो बीच बीच में टूटती रही तो वो सारा का सारा हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है इसलिए उन ऋषियों का मूल तात्पर्य क्या रहा होगा उन्होंने क्या व्याख्या की किस दृष्टि से सूत्र लिखे वो बहुत से स्थल हमें पूरी तरह निश्चित नहीं हो पाते हम कुछ परिकल्पना करते हैं युक्ति लगाते हैं ऊहा करते हैं संभावना करते हैं कि यहाँ ये अभिप्राय हो सकता है तो संख्य दर्शन उस दृष्टि से सरल दर्शन है जिसमें अधिकांश विषय हमें स्पष्ट होता है ऋषिकृत तो भाष्य नहीं है ऋषिकृत इसका भाष्य नहीं है तो भी सूत्रों के अनुसार हम चलेंगे और चूंकि ये शिविर आप लोगों के लिए सबके लिए जो कि संस्कृत नहीं जानते हैं या कम जानते हैं उनके लिए भी ये दर्शन हो सके तो हम संस्कृत भाष्य पे नहीं जाएंगे वैसे गुरुकुलों में स्वामी ब्रह्म मुनि जी का भाष्य पढ़ाया जाता है अभी जो गुरुकुलों में वैदिक गुरुकुलों में परंपरा है तो वो वैदिक विद्वान का भाष्य है उनको हम पढ़ाते हैं पढ़ते हैं उनकी कुछ बातों का आवश्यक होने पर मैं उल्लेख करता रहूंगा उनका हिंदी में आपको अर्थ बताता रहूंगा लेकिन हम किसी भाष्य को लेकर के सीधे नहीं चलेंगे सूत्रों के अनुसार इस पाठ को पूरा करेंगे इस दर्शन के नाम के ऊपर हम पहले आते हैं इसको सांख्य दर्शन क्यों कहा गया नाम के आधार पर भी हमें ग्रंथ का परिचय मिलता है पुस्तक का नाम जो रखा जाता है उसके आधार पर भी हमें परिचय मिलता है तो दर्शन शब्द से तो लगभग आप परिचित हैं कि जिसके द्वारा जाना जाता है देखा जाता है कोई विषय स्पष्ट होता है तो ये तो सभी दर्शन हैं, लेकिन कुछ बातें इस दर्शन में विशेष कही गई सब दर्शन हैं, यानी छह दर्शन हैं, लेकिन उन दर्शनों के सबके नाम अलग अलग हैं, वो नाम उनके विशेषण नाम हो जाते हैं कि यहां पर क्या चीज बताई जा रही है उसमें ये चीज मुख्य बताई जा रही है तो यहाँ पर सांख्य शब्द लिखा है सांख्य दर्शन प्रथम दृष्टिया जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमें संख्या शब्द ध्यान में आता है संख्या सांख्य और संख्या का अर्थ हम गिनती देते हैं एक दो तीन चार सौ पचास इत्यादि तो इस आधार पर भी कुछ लोग कहते हैं कि यहां इस शास्त्र में अनेक बातें संख्या के रूप में कही गई हैं। कुछ तो संख्याएं बताई गई कि ये इतने हैं उनकी संख्या बता दी ये इतने हैं ये संख्या बता दी ऐसा अनेक जगह हमें देखने को मिलेगा इस संसार में कितने तत्व हैं? चौबीस तत्व ये चौबीस एक संख्या हो गई इसी तरह से और भी चीजें संख्याएं आती रहेंगी भूत पांच है इंद्रियां पांच हैं तो ये पांच पांच कहीं आठ संख्या आएगी कहीं और संख्या आएगी उन संख्याओं का अनेक जगह वर्णन आता है इस आधार पे कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ये संख्याओं से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको सांख्य कहते हैं लेकिन ये इसका वास्तविक अर्थ नहीं है वो संख्याएं तो हैं ठीक है तो इस शब्द को हम देखेंगे संख्या संख्या जिसे हम बोलते हैं इसको दो भागों में बांट देंगे एक है सम अच्छे अर्थ में अच्छी जैसे सम्यक सम्यक गति समोष ऐसे सम यानी अच्छे अर्थ में हम लेते हैं अच्छी प्रकार से और दूसरा है ख्या क्या शब्द संस्कृत में जिस धातु से बना है तो क्या सीधा सीधा हम लेते हैं तो वो प्रकथन कथन अर्थ में आता है कहने अर्थ में आता है और चक्षिंग एक धातु होती है उससे भी ये बनता है तो वाणी को प्रकट करना वाणी को व्यक्त करना कुछ बोलना तो जब भी हम कुछ बोलते हैं कहते हैं तो कोई बात कहते हैं केवल शब्दों को जो हम बोलें ऐसे ही वो तो निरर्थक होते हैं मनुष्य व्यक्तवाक बोलता है अभिप्राय होता है कुछ न कुछ तो जहां अच्छी प्रकार से कुछ कथन किया गया है कुछ सामान्य बातों का कथन होता है कुछ विशेष बातों का कथन होता है तो जब हम कथन करते हैं वाणी को बोलते हैं उसमें कुछ ज्ञान विचार ये छुपा हुआ होता है कुछ भाव होता है शब्दों से हम ज्ञान को प्रकट करते हैं भाव को प्रकट करते हैं तो जहां भली प्रकार विचार रखे गए हैं बात को रखा गया है वो सांख्य दर्शन सम्यक ख्यान क्या को और शब्द बोले ख्यान इसको योग दर्शन आदि में ख्याति शब्द से भी कहा जाता है विवेक ख्याति वो एक ज्ञान के अर्थ में यहाँ पर प्रकट होता है दिपी है लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक ज्ञान विचार तो संख्या संख्या अच्छी प्रकार से कथन करना अच्छी प्रकार से विचार रखना उसको संख्या बोलते हैं और जिसको हम गिनती बोलते हैं वहां भी हम किसी का ठीक ठीक मापन करते हैं कि यहाँ पर पांच व्यक्ति है यहाँ पर सात व्यक्ति है यहाँ पर दस फल हैं, फल हैं ये कथन किया व्यक्ति हैं ये कथन किया तो ये सामान्य कथन है और जब हम उसके आगे पांच दस आदि कुछ गणना जोड़ देते हैं तो एक विशेष कथन हो जाता है इतने हैं तो इसलिए संख्या शब्द भी विशेष कथन के लिए गिनती अर्थ में प्रयोग होता है गिनती में भी विशेष कथन होता है इसलिए उसको हम संख्या कह देते हैं। लेकिन यहाँ हमें गिनती की बजाय विवेक ख्याति विशेष ज्ञान जहां पर प्रकट किया गया है ऐसा जो ग्रंथ है उसको संख्या से संबंधित ग्रंथ है विशेष ज्ञान से संबंधित जो ग्रंथ है उसको सांख्य कहते हैं ये इसका अभिप्राय है तो एक तो होता है संसार का कथन हमारे लौकिक उपयोग की चीजों का कथन उसमें भी ज्ञान होता है जिसको आज विज्ञान भी, भी बोलते हैं वो तो भी बहुत सूक्ष्म होता है वो भी बहुत विस्तृत होता है लेकिन यहां विशेष ज्ञान इस दृष्टि से की, कहा गया जो हमारी आत्मा के लिए हितकर होता है जो हमारे लिए सर्वाधिक हितकर होता है ऐसा ज्ञान जहां कहा गया है इसलिए इसको संख्या सांख्य ग्रंथ का नाम दिया गया तो इस सामान्य परिचय के साथ में हम उसको ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। इस सूत्र का पाठ करेंगे प्रथम सूत्र संख्य दर्शन का है तो जब भी प्रारंभ करते हैं तो एक अलग शैली होती है ऋषियों की तो पहला सूत्र मेरे उच्चारण के बाद बोलेंगे मैं टुकड़े टुकड़े बोलता हूँ बोलेंगे अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ अथ शब्द प्रारंभ के लिए आता है कोई विषय प्रारंभ किया जा रहा है और उस शास्त्र का प्रयोजन मुख्य विषय भी बताया जाता है उसको कहते हैं अधिकार एक विषय अधिकृत किया गया ग्रहण किया गया कि अब, अब इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे जिस प्रकार आजकल पुस्तकों में प्रकथन भूमिका ये दो शब्द लेखक के द्वारा लक, लिखे जाते हैं वो अपना शास्त्र का ग्रंथ का उद्देश्य बताता है क्यों लिखा गया है तो इस पहले सूत्र में इन्होंने पूरे शास्त्र का विषय लक्ष्य उद्देश्य वो प्रस्तुत किया है तो ये अथा अधिकृत किया जा रहा है उसको लिया जा रहा है विषय ये विषय यहाँ रखा जाएगा अथा तो क्या विषय है तो एक एक शब्द को देखते हैं पहले तो कहा त्रिविध मतलब तीन विध मतलब प्रकार त्रिविध तीन प्रकार के क्या है तीन प्रकार के तो आगे कहा दुख क्योंकि तो त्रिविध शब्द है ये विशेषण है तीन प्रकार के हैं तो कौन है तीन प्रकार के किसके बारे में कह रहे हैं तो एक शब्द बन जाएगा त्रिविध दुख दुख का मतलब पीड़ा बाधा प्रतिकूलता जिसको हम नहीं चाहते जिसके प्रति हमारी अरुचि होती है जिसको हम हटाना चाहते हैं, जिससे हमें बाधा होती है पीड़ा होती है उसको दुख बोलते हैं तो दुख कितने प्रकार के हैं उसकी कोई संख्या नहीं है जैसे हम अपने अपने जीवन में किसी को कुछ दुख है किसी को कुछ दुख है किसी को सामूहिक दुख है यानी एक जैसा दुख है हमारा बहुत सा जब गिनाने लगे तो हम सैकड़ों प्रकार के दुख गिना सकते हैं ये दुख ये दुख ये दुख बहुत से दुख शरीर से संबंधित है और शरीर में भी एक एक अंग के दुख हैं, एक एक अंग के भी अलग अलग प्रकार के दुख हो सकते हैं मानसिक दुख है परिस्थिति के दुख है तरह तरह के दुख है बाहर से हैं दुख अंदर से हैं दुख हमारे अपने हैं तो दुख हैं ये हम सब स्वीकार करते हैं दुख हैं उसका अस्तित्व है ये हमारे अनुभव में है और वो दुख बहुत हैं बहुत हैं उनकी तरतमता बहुत अधिक है उनके प्रकार गणनाएं बहुत अधिक हैं तो वो सब तो गिनाने की बात नहीं लेकिन इन्होंने एक वर्गीकरण किया उन्होंने कहा कि त्रिविध दुख तीन प्रकार के दुख तो जितने भी दुख हैं उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया कि ये इस प्रकार के दुख हैं ये इस प्रकार के दुख हैं ये इस प्रकार के दुख हैं जब हम वर्गीकरण कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें उन्हीं में समावेशित हो जाती है और उतने कहने से सबका ग्रहण हो जाता है तो त्रिविध दुख तीन प्रकार के जो दुख है तो कौन कौन से हैं? उस पर भी चर्चा करेंगे सूत्र आगे कह रहा है त्रिवेद दुख के बाद में तो दुख के प्रति हमारा क्या भाव होता है हम उसका प्रतिकार करते हैं उसको हटाना चाहते हैं जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे घर में आए चोर आए तो हम उसका प्रतिकार करते हैं उसको रोकते हैं गलत चीज को हम रोकते हैं इसे कहते हैं प्रतिकार तो दुख को भी हम रोकते हैं प्रयास करते हैं। कहा तो त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति तीन दुखों की निवृत्ति निवृत्ति कहते हैं उनका हटना और कैसी निवृत्ति अत्यंत निवृत्ति अत्यंत का मतलब है पूरी तरह से निवृत्ति हम अपने दुखों को हटाना चाहते हैं इसके साथ साथ ये भी हमारा अनुभव है कि हम दुख को अत्यंत हटाना चाहते हैं पूरी तरह हटाना चाहते हैं कभी ऐसा हो सकता है कि कोई दुख बहुत बड़ा आ गया और हम ये कामना करने लगे कि बस ये दुख हट जाए मेरा और तो मैं सहन कर लूंगा लेकिन जब वो दुख हट जाता है तो जो बच्चे हुए दुख हैं वो भी हमें लगने लगते हैं यानी ये भी हटाना चाहिए इसको भी हटाना है हमें तो वो भी हट गया तो और छोटे दुख हम हटाना चाहते हैं तो हमारा प्रयास चलता रहता है तो दुखों को हम हटाना चाहते हैं निवृत्ति करना चाहते हैं और उसकी अत्यंत निवृत्ति करना चाहते हैं ये हम सबका अनुभव है और जैसा हमारा है हम ये अनुमान कर सकते हैं प्रबल संभावना है और वो बिल्कुल सत्य भी है कि बाकी मनुष्य भी ऐसा ही चाहते हैं और मनुष्य ही नहीं प्रत्येक प्राणी भी ऐसा ही चाहता है लेकिन ये संदर्भ मनुष्यों के बारे में हम वहां तक भी अपने को सीमित रखेंगे ऐसे हर आत्मा चाहता है लेकिन हम सब मनुष्य ऐसा चाहते हैं चाहे किसी देश का हो किसी वर्ण का हो किसी जाति का हो किसी धर्म का हो किसी आयु का हो कुछ भी हो शिक्षित हो मूर्ख हो धनवान हो निर्धन हो कहीं इस विषय में भिन्नता नहीं दिखेगी जिसके जो दुख हैं उसको वो पूरा हटाना चाहता है आज हम ऐसा ही चाहते हैं प्राचीन मनुष्य भी ऐसा ही चाहते थे वो आत्माएं भी वैसी ही थी वो शरीरधारी मनुष्य भी ऐसे ही थे और ये सदा रहने वाला प्रश्न है दुखों की निवृत्ति का काम कभी भी रुका हो ऐसा नहीं बता सकते हैं सतत चलता रहता है पीढ़ियों से सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है और सृष्टि के अंत तक चलने वाला ये कार्य है हर व्यक्ति इसी प्रयास में लगा है। और वो अत्यंत पूरी तरह होना चाहिए तो त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति तीन प्रकार के जो दुख हैं, यानी सारे दुखों की अत्यंत निवृत्ति पूरी तरह जो निवृत्ति है वो क्या है अत्यंत पुरुषार्थ अत्यंत यानी पूर्ण पूरा पूरा अंतिम क्या पुरुषार्थ पुरुष का मतलब है यहां पर आत्मा चेतन जीवात्मा परमात्मा परम पुरुष है और जीवात्मा पुरुष है प्रत्येक आत्मा चाहे वो स्त्री शरीर में हो जब जिनको हम पुरुष कहते हैं आदमी कहते, कहते हैं, पुरुष कहते हैं उनमें हो वो आत्मा को शास्त्रों के अंदर पुरुष शब्द से कहा गया तो सभी के लिए आ गया यह शब्द है पुरुषार्थ उसको सामान्यतः हम बोलते हैं मेहनत के अर्थ में पुरुषार्थ बोलते हैं व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी है बहुत श्रम करता है परिश्रम करता है मेहनत करता है पुरुषार्थ शब्द का ये एक प्रयोग हम लोक में करते हैं लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है यहाँ पुरुष और अर्थ इनको हम तोड़ेंगे पुरुषार्थ को पुरुष का अर्थ तो पुरुष यानी आत्मा और अर्थ शब्द का मतलब है यहाँ प्रयोजन प्रयोजन जैसे संस्कृत में इसका प्रयोग होता रहता है हम कहें कि किमर्थम गच्छति किमर्थम वदति किस लिए बोल रहे हो किस लिए जा रहे हो लिए के लिए प्रयोजन क्या है आपका क्यों आए हैं आप आपका प्रयोजन क्या है तो अर्थ शब्द प्रयोजन के लिए है तो अब हम पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या लेंगे पुरुष का यानी आत्मा का प्रयोजन तो वो मेहनत और श्रम वाला अर्थ नहीं लेंगे यहां पर तो पुरुषार्थ पुरुष का आत्मा का प्रयोजन क्या है उद्देश्य क्या है लक्ष्य क्या है सभी का और वो पुरुषार्थ कैसा अत्यंत पुरुषार्थ पूर्ण अंतिम प्रयोजन क्या है हमारा ये सभी आत्माओं पर लागू होता है यही आत्मा का विश्लेषण चिंतन होता है अपने को जानना होता है उसका एक बिंदु है कि हम चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा कि जो अत्यंत पुरुषार्थ है वो क्या है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति होना ये अत्यंत पुरुषार्थ है आत्मा का अंतिम प्रयोजन है मुख्य लक्ष्य है निरपवाद रूप से सबके लिए लागू होगा तो जो आत्मा का प्रत्येक का यानी हमारा सबका मुख्य प्रयोजन क्या है वो सिद्धांत रूप में कथन कर दिया कि संपूर्ण दुखों की निवृत्ति दुखों की पूरी निवृत्ति समस्त दुखों की पूर्णतया निवृत्ति ये हमारा प्रयोजन है अब इन्होंने निरीक्षण किया अपना औरों का और उन्होंने एक सिांत दिया वैदिक सिद्धांत है वेद में भी यही है और उन्होंने भी यही अनुभव करके लिखा और हम भी अपने पर तोल के देख सकते हैं इसको हम भी यही चाहते हैं अन्य भी सब यही चाहते हैं समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाए और यदि ये लक्ष्य हमारे को पता लग जाए हमें अनुभूति में आ जाए विस्तार से गंभीरता से तो हमारा मार्ग हमारा जीना भिन्न प्रकार का हो जाएगा वैसे सब जने दुखों की निवृत्ति चाहते हैं तो जो भौतिकवादी हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं वो भी तो इसी लक्ष्य के लिए लगे हैं और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो भी इसी लक्ष्य के लिए लगे हैं मूलता मूलतः आत्मा एक ही जैसी है इसलिए मूल प्रयोजन तो सबका वही है किंतु कहा इसकी पूर्ति होती है यह विचारणीय है वास्तव में इस लक्ष्य की पूर्ति कैसे होती है वो इस पूरे शास्त्र में बताया जाएगा तो अथ अब ये विषय अधिकृत किया कि अत्यंत पुरुषार्थ मनुष्य का अंतिम प्रयोजन क्या है त्रिविध दुखों की पूर्ण निवृत्ति इस पर आप लोग भी चिंतन कीजिएगा क्या आपको ये स्वीकार्य होता है अपने अनुभव के आधार पर या इसमें आपको प्रश्न उठते हैं ये ठीक कहा है या नहीं कहा है अगर प्रश्न उठते हो तो पूछेंगे उसको अब यहाँ त्रिविद शब्द का प्रयोग किया गया उसको देख लेते हैं कि कैसे ये वर्गीकरण करना चाहते हैं सूत्रकार ने लिखा नहीं है कि वो त्रिविद कौन से यहाँ पर।, पर जो व्याख्या परंपरा से आती है तो उसमें तीन प्रकार के दुख आप लोगों की सबके अधिकांश परिचित होंगे आध्यात्मिक दुख आधि भौतिक दुख और आधिदैविक दुख आध्यात्मिक दुख यानी आत्मा से संबंधित जो दुख है अपने से संबंधित जो दुख है अथी कहते हैं उस विषय में आत्मा को अधिकृत करके अपने को अधिकृत करके जो दुख आता है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं जिन दुखों का कारण हम स्वयं हैं कुछ दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं कुछ दुखों का कारण अन्य भी होते हैं दुख तो हमें ही होता है लेकिन उसमें कारण दूसरे बन जाते हैं परोक्ष रूप से हम भी सम्मिलित हो जाते हैं लेकिन निमित्त तो बाहर से बन जाते हैं तो जिन दुखों का कारण हम स्वयं हैं जो दुख हमारे स्वयं के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं उनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं यहां आत्मा से संबंधित केवल आत्मा ही नहीं अपने से संबंधित जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है बुद्धि है शरीर है इनमें जो रोग होते हैं पीड़ाएं होती हैं अपने कारण से उनको आध्यात्मिक दुख में कहा गया तो हम अपने दुखों के वर्गीकरण में देख सकते हैं जब विश्लेषण करेंगे कि कोई दुख आया है तो ये दुख कैसा है ये मेरे अपने कारण से उत्पन्न हुआ या दूसरे के कारण से या दोनों मिलकर के उससे फिर समाधान करने में हमें सहायता मिलती है इसका निवारण कैसे करें क्योंकि तो कारण का पता लगेगा तो निवारण होगा तो पहले है आध्यात्मिक दुख जिसके कारण हम स्वयं होते हैं दूसरे है आधिभौतिक दुख भूत का मतलब यहां पर प्राणी है वैसे भूत शब्द पंचभूतों के वहां भी प्रयोग किया जाता है पांच भूत होते हैं यानी पृथ्वी जल अग्नि, वायु, आकाश लेकिन ये जो पांच भूत हैं, महाभूत हैं, सूक्ष्म भूत हैं, ये तो जड़ हैं। उनको यहां पर ग्रहण नहीं करना है उनके लिए अगिला वर्गीकरण यहां भूत का मतलब है प्राणी और वो प्राणी कौन से गृहित होंगे यहां पर स्वयं के अतिरिक्त जितने हैं वो अन्य मनुष्य भी ग्रहण हों, गृहित होंगे और मनुष्यों के अतिरिक्त जो अन्य पशु पक्षी सरिश्रेप जो भी जानवर हैं सूक्ष्म जीव हैं वो सब इसमें गृहित हो जाएंगे तो अन्य प्राणियों के द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है उनको भौतिक दुख कहते हैं भूतों के से संबंधित होके जो हमें प्राप्त होता है उसे भौतिक दुख कहते हैं आध्यात्मिक दुख और भौतिक दुख अभी तक ये जो जितने दुख हैं इसमें कारण चेतन है आध्यात्मिक दुख में भी मूल कारण चेतन ही है यानी हम स्वयं हैं और आधिभौतिक दुखों में भी मूल कारण हम स्वयं हैं चेतन है लेकिन अन्य जड़ वस्तुओं से भी हमें दुख प्राप्त होता है प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसके लिए अगला वर्गीकरण किया आधिदैविक दुख देवों से संबंधित जो होता है देवों के द्वारा जो दुख हमें प्राप्त होता है उसको आधिदैविक कहते हैं अब देव शब्द के आते ही लोक में जैसा प्रचलित है कोई चेतन और हमारे मनुष्यों से विशिष्ट देव उनका हम ग्रहण भी करते हैं लेकिन यह उनका ग्रहण नहीं है जड़ों का है जैसे सूर्य है वायु है अग्नि है पृथ्वी है जल है ये सब देवता हैं, ये हमें देते हैं हमारा हित करते हैं इंद्रियों को भी देव शब्द से कहा है मन भी देव है इंद्रियां भी तो इन सब देवों के द्वारा जो हमें दुख प्रतिकूलता प्राप्त होती है कष्ट प्राप्त होता है उनको आधिदैविक दुख कहते हैं देव शब्द से महर्षि दयानंद ने इंद्रियों और मन का भी ग्रहण किया है तो एक तरफ हमने जब आध्यात्मिक दुख देखे थे तो जो शरीर में मन में इंद्रियों में जो दुख होता है उसको हम आध्यात्मिक के अंदर ले रहे थे और दूसरी तरफ महर्षि ने इसको यहां आधि भौतिक में भी लिखा है आधिदैविक में भी लिखा है तो इसका विभाजन हमें समझना चाहिए हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है बुद्धि है इनमें जो प्रकृति वशात परिवर्तन आते हैं ये जड़ वस्तुएं हैं प्रकृति से बनी हैं, देव इसलिए हैं कि इनसे हमारा हित होता है तो इनमें प्रकृति वशात जो परिवर्तन आते हैं जैसे संसार की अन्य वस्तुएं निर्मित वस्तुएं क्षीण है, होती हैं, उनकी अपनी दुर्बलता होती है असमर्थता होती है इनके कारण स्वभावत जो हमें कष्ट प्रतिकूलता होती है उनको तो हम आधिदेविक दुख के अंदर ले लेंगे और इन इंद्रिय मन आदि का दुरुपयोग करने से जो हमें कष्ट आता है हम उनका अति उपयोग कर सक कर लेते हैं कहीं हीन उपयोग करते हैं कहीं मिथ्या उपयोग कर लेते हैं अधिक उपयोग करने से भी कष्ट आएगा कम से भी आएगा गलत प्रयोग किया तो भी आएगा अब इन इंद्रिय मन बुद्धि के ऐसे गलत उपयोग से न्यून अधिक उपयोग से जो कष्ट आते हैं वो हमारे अपने हैं क्योंकि हमने उनका गलत उपयोग किया वो हम आध्यात्मिक के अंतर्गत लेंगे जैसे कि कोई चाकू है वो भी एक साधन है इंद्रिय है उपकरण है अब वो चाकू को हम काटते हैं काटते काटते काटते वो मोटा होगा कुछ समय बाद में वो वैसे एक स्वाभाविक है वो दुर्बल होगा कमजोर होगा टूटेगा पुराना हो जाएगा उससे जो हमें बाधा होती है वो उसको जड़ के कारण से ही है वो जड़ का स्वभाव है लेकिन चाकू का ऐसा उपयोग करें कि हम अपनी उंगली काट लें अब ये जो कष्ट है ये वो चाकू ने नहीं दिया है ये चाकू के दुरुपयोग से हमें मिला है ऐसा ही बाकी सब चीजों का कह सकते हैं कि अतिवृष्टि हो गई उससे हमें कष्ट हो सकता है लेकिन जल का हम दुरुपयोग कर ले जल तो उचित ही था लेकिन हमने दुरुपयोग कर लिया और उससे हानि हो गई तो इंद्रिय मन आदि को जो महि ने आदि भौतिक में लिखा है वहां इतना अर्थ लेना चाहिए कि जो स्वभावतः है इनसे कष्ट होता है इनकी दुर्बलता न्यूनता होती है वो उससे जो कष्ट होता है हमें हमने कोई गलत प्रयोग नहीं किया उसका और फिर जो कष्ट होता है उसको हम आधि दैविक में ले लेंगे और जब हमारे कारण से वहां गलत हो रहा है हमारी अज्ञानता से मिथ्या प्रयोग से उस उन कष्टों को जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में होते हैं उनको हम आध्यात्मिक दुख में ले लेंगे तो हमें जितने भी दुख हम भोगते हैं वो सारे के सारे इन तीन में आ जाते हैं इसलिए कहा त्रिवेद दुख और आप लोग भी विचार कीजिएगा अभी भी अगर किसी के मन में ऐसा आता हो तो इस दुख को किस में डालेंगे उन्हें तीन के अंदर डालना है भूकंप आ गया भूकंप आ गया जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है ऐसी स्थिति में तो इसको हम डालेंगे आधि दैविक में क्योंकि पृथ्वी भूमि ये देव के अंतर्गत आती है उसके कारण से समुद्र के कारण से तूफान आ गया और कुछ हो गया ये सब आधिदैविक दुख कहनाएंगे ओ क्या और आपके मन में आता हो कि ये दुख कौन से श्रेणी में आएगा हमारे मन में हम उसमें विचार करना चाहिए दर्शन पढ़ते हैं तो हमें विचार विमर्श ये सब करना चाहिए दिमाग को जैसा कहा वैसा जो तो सुन करके मान लिया ऐसा नहीं दर्शन पढ़ने का मतलब है हमारा हमारी बुद्धि भी चलनी चाहिए हमारी बुद्धि वैसी विकसित होनी चाहिए और इस कक्षा में प्रश्न पूछने में संकोच नहीं कीजिएगा आपके सब प्रश्नों का स्वागत है और आपको ऐसा भी संकोच नहीं होना चाहिए आप में से कुछ नए हैं कुछ पुराने स्वाध्यायशील हैं बहुत कुछ अध्ययन किया है तो नए ऐसा ना सोचे कि मैं ऐसा कैसा प्रश्न कर रहा हूँ ये तो छोटा सा प्रश्न है लोग क्या समझेंगे उसको आप निसंकोच पूछिए दूसरे भी जो आज अधिक जानते हैं वो कभी कम जानते थे उन्होंने भी समझ के ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त किया है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं इनको आचा जी समझ आता कि भूकंप वगैरह आते हैं हमारे द्वारा वातावरण को दूषित तो। करने के कारण इसलिए मैंने जब बोला मैंने साथ में क्या बोला जब मनुष्य का कारण न हो और प्रकृति तभी आते हैं वो स्वभावते भी होते हैं ऐसे को हम आतिथित मानेंगे हाँ कुछ अंशों में हम या जैसा उपयोग कर रहे हैं आजकल विज्ञान के माध्यम से इस विविध साधनों के माध्यम से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उन वो सब भी कुछ कारण इसमें बन बन सकते हैं उतने अंशों में जब हम देखेंगे तो ये हम अपने द्वारा हमारे पैदा किए हुए दुख माने जाएंगे हमारा भी कारण उसमें हो सकता है लेकिन आज भी मुख्यतः ये होते ही हैं ये जब ये सब विकृतियां नहीं थी तब भी ये होते थे उनको इनको हम मुख्य रूप से अधिदैविक दुखों में मानेंगे दीजिए इनको दीजिए आचार्य जी जैसे मानव ने प्रकृति का बहुत अधिक दौर कर लिया या ऐसा महापुरुष सुनते हैं कि गाय की मेरी पशुओं का बहुत अधिक संख्या में हत्या हो गई है उनकी जो कर इस तरह बहुत लोग बोलते है लेकिन ये अभी विचार की कोठिन है इस रूप में ये प्रमाणिक नहीं है तो इसको कैसे कैसे आते हैं भूकंप में क्या होता है उस बिंदु पे अभी हम नहीं जाएंगे विस्तार से अभी हमें क्या बिंदु रखना है कि जितने दुख हम जानते हैं हमने अनुभव किए हैं उनको आपको कहीं विचार आता हो कि इन तीन में से किस में वर्ग माने या कोई तो कैसा लगता हो जो ये तो तीन में आता ही नहीं कुछ और एक वर्गीकरण होना चाहिए इन्होंने तो तीन कह दिया त्रिवेद दुख इसके अतिरिक्त तो नहीं जाएगा जितने भी दुख है इन तीन में अंतर्भावित हो जाएंगे हाँ कोई भिन्न दृष्टि से अगर व्याख्या करना चाहता है तो कह सकता है शारीरिक दुख मानसिक दुख आत्मिक दुख कोई इस तरह भी कर सकता है भाई ये दुख आंतरिक दुख, ये दो भेद कोई कर सकता है उस रूप में भी सारे दुख समाविष्ट हो जाएंगे कुछ दुख अपने द्वारा किए गए कुछ दूसरों के द्वारा किए गए इस रूप में भी दो कोई कर सकता है लेकिन इन्होंने चेतन के अपने और दूसरों के द्वारा दो और एक चेतन के अतिरिक्त जड़ प्रकृति से ही स्वभावता है कुछ चीजें होती है वो हमें दुख प्राप्त होता है तो ये तीन प्रकार के दुख की पूरी निवृत्ति कैसे हो ये मनुष्य का आत्मा का पुरुष का प्रयोजन है और ये सब हम सभी अनुभव करते हैं कि हमारे सारे दुख अभी निवृत्त नहीं हुए हैं या आप में से किन्हीं को ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अपने सारे दुखों को पूरी तरह निवृत्त कर दिया है हटा दिया है नहीं तो ये हमारा प्रयोजन है अभी लक्ष्य है हमें प्राप्त करना है इसलिए ये पहले सूत्र में अपना शास्त्र का इन्होंने प्रयोजन बताया विषय अधिकृत किया आपको कुछ पूछना जैसे वो बोला जाता है कि भूकंप को लेकिन भूकंप जैसे हिलाता है उससे मनुष्य को तो हानि तो नहीं होती है मनुष्य जो निर्माण करता है उससे जो वो हानि होती है निर्माण की जो जी देखिए भूकंप भी जो आता है जहाँ है आता है दैवीय आपदा उसमें भी हानि भी होती है लाभ भी होते हैं उसके अपने और प्रकृति की व्यवस्था है ये रचना ही ऐसी है ये वो उथल पुथल होती रहती है नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे होता है उससे हानिया भी होती है हमें दुख कष्ट होता है अब जो आप आगे की बात कह रहे हैं कि जो हमने निर्माण किया है गलत निर्माण किया गलत ढंग से किया कि किसी ने भवन ऐसा बनाया कि थोड़े हिलने से वो गिर जाता है और उससे उसको चोट लगी उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसकी उतने अंश में अज्ञानता मानी जाएगी लेकिन मुख्य कारण तो वो देवीय है यहाँ पर यह मिल गया है दोनों और अगर हमने अच्छे मकान बना लिए गलत जगह बनाए ऐसी जगहों पर बनाए जहां आ जाती है दिक्कतें उसमें हम स्वयं कारण है और निमित्त तो वहां पर देवीय स्थितियां बनती हैं और उसके कारण हमें दुख भी होता है मिश्रित रूप में माना जाएगा तो आगे ओम प्रणाम ये आदि अत्यंत निवृत्ति का सम्मान है जी यही चर्चा चलेगी अभी निवृत्ति होती है नहीं होती है तो विचार करेंगे ये कहते हैं कि होती है और हम भी सब चाहते हैं कि होती है होती है नहीं होती है कैसे होती है वो तो शास्त्र बता अभी आगे चर्चा चलेगी लेकिन इतना हम चाहते अवश्य हैं हम सब चाहते हैं ये देवी आपदा भी कोई ना आए किसी प्रकार का कष्ट ना हो ये इसमें किसी को संदेह है क्या अपने अनुभव से या दूसरों के इसमें कहीं संदेह है क्या नहीं है इसको कोई नहीं नकार सकता और वही सिद्धांत इन्होंने रखा है और इसी पे शास्त्र चर्चा करेगा जो भिन्न भिन्न भिन विषय आएंगे वो भी किसी भी तरह इससे जुड़े हुए रहेंगे इन्होंने क्या सोचा क्या विचार वेदों से प्राप्त किया अपने जीवन में अनुभव किया कि इन इन चीजों को जानने से ऐसे समझने से हम तीनों दुखों की पूर्ण निवृत्ति कर सकते हैं। ये शास्त्र बताएगा तो दुख को हम हटाना चाहते हैं और हम सब भी जानते हैं कि दुख निवृत्त होते हैं हम में से कोई ऐसा है जिसने दुख को हटाने का प्रयास न किया हो किया है और कोई ऐसा है कि प्रयास किया हो लेकिन दुख हटाना हो ऐसा कोई है कि कभी भी नहीं हटाओ तो बहुत बार दुख नहीं भी हटता है लेकिन बहुत बार हटता भी है ये सफा का हमारा रात दिन का प्रतिदिन का अनुभव तो अब आगे चर्चा चलाते हैं दूसरा सूत्र देखिए एक सिद्धांत दे रहे हैं उन, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसको बोल रहे हैं तो दूसरा सूत्र बोलिए ना दृष्टात तत्सिद्धि निवृत्ते अनुवृत्ति दर्शनाथ का न यानी नहीं निषेध किया दृष्टात दृष्ट द्रिश्ट साधनों से दृष्ट साधन का मतलब है जो साधन हमें यहां दिखाई देते हैं दुखों की निवृत्ति हम करना चाहते हैं तो कहां से दुखों की निवृत्ति करेंगे जो साधन हमको दिखाई दे रहे हैं उन्ही से तो करेंगे जो साधन हमें उपलब्ध हो रहे हैं दिखाई दे रहे हैं उनसे हम दुखों की निवृत्ति करते हैं तो कहते हैं न दृष्टि साधना तत्सिद्धि उसकी सिद्धि अब उसकी सिद्धि तत्वने उसकी उसकी किसकी किसकी सिद्धि करनी थी प्रयोजन क्या था तो पहले सूत्र में कहा गया था भाई अत्यंत पुरुषार्थ क्या है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति ये पुरुषार्थ था तो उसकी सिद्धि त्रिविद यानी संपूर्ण दुखों की पूरी निवृत्ति न दृष्टार्थ दृष्ट साधनों से नहीं होती है एक निष्कर्ष निकाल दिया इन्होंने इस पर भी हम विचार कर सकते हैं अपना अपना कि आज तक हमने जिन दृष्ट साधनों का उपयोग किया दुखों को हटाने के लिए क्या उन साधनों को उपयोग करते करते हमारे संपूर्ण दुख पूरी तरह हट गए हैं नहीं हटे कोई एक कह सकता है कि सब हट गए हैं नहीं कह सकते दृष्ट साधनों से जो दिखाई देते हैं उपलब्ध हैं बाहर और क्या दूसरे मनुष्यों के हट गए होंगे हट चुके हैं किसी के कोई ऐसा सुनने में आया हो कि इसके सारे दुख हट गए इन्होंने इतने दृष्ट साधन अपना लिए तो बोले दृष्टि उसकी सिद्धि हो नहीं सकती अब यहीं से भौतिकवाद और अध्यात्मवाद अलग अलग हो जाते हैं दुखों की निवृत्ति सब चाहते हैं जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दृष्टि साधनों से संपूर्ण दुखों की पूर्ण निवृत्ति कर लूंगा इस विश्वास के साथ में जब चल रहा होता है यही भौतिक बात है दुखों की निवृत्ति सांसारिक पदार्थों से नहीं होती है ये नहीं कह रहे हैं। होती है आगे स्वयं कहेंगे लेकिन मुख्य बात है कि संपूर्ण दुखों की पूर्ण निवृत्ति होती है या नहीं होती है क्योंकि वही पुरुषार्थ है वही अत्यंत पुरुषार्थ है प्रयोजन है तो जो व्यक्ति ये मान करके चलता है कि मेरे समस्त दुखों की पूर्ण निवृत्ति संसार के पदार्थों से दृष्ट साधनों से हो जाएगी और अब अपना श्रम करता है ये बात कहते हैं इसे हम सांसारिकता कहते हैं अब उसमें भी वो गलत साधनों का उपयोग करता है वो अधार्मिक हो जाता है उसमें कोई धर्मपूर्वक भी करता है उचित पूर्वक मेहनत से छल कपट नहीं करता है और फिर अपने ही कमाए साधनों का उपयोग करता है वो धार्मिक भी उधर जाएगा वो भी भौतिकवाद है भौतिकवाद को भी धार्मिक अधार्मिक भेद से उचित अनुचित भेद से दो कर सकते हैं लेकिन धार्मिक व्यक्ति भी ये सोच सकता है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा इससे मेरे ये सारे दुख दूर हो जाएंगे मैं ऐसा दान पुण्य करूंगा ऐसे यज्ञ करूंगा ऐसा परोपकार करूंगा कि मेरे को बहुत अच्छा शरीर मिलेगा अगले जन्म में मेरे को बहुत अच्छा परिवार मिलेगा बहुत अच्छे परिजन मिलेंगे संपत्ति मिलेगी अच्छी भूमि मिलेगी अच्छी बुद्धि मिलेगी जो जो हम कल्पना करते हैं उनको ध्यान में रख करके भी बहुत धार्मिक व्यक्ति परोपकार करते हैं लेकिन मूल क्या बना हुआ है वहां दृष्ट साधनों से संपूर्ण दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो जाएगी ये बात मन में बनी हुई है यह बहुत एक बात है और अध्यात्म क्या शुरू होता है दृष्ट साधनों से संपूर्ण दुखों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती इस निष्कर्ष को मान करके जो चल रहा है यह अध्यात्म ये अध्यात मार्ग बदल जाएगा तो शुरुआत में ही इन्होंने वो बिंदु उठा दिया जिससे भौतिकवाद और अध्यात्मवाद शुरू होता है मूल अंतर तो न दृष्टा तत्सिद्धि दृष्ट साधनों से उसकी सिद्धि नहीं होती ये तो इनका एक वक्तव्य था स्टेटमेंट है सिद्धांत बताया क्यों नहीं होती अब दर्शन है तो वो तो क्यों और कारण को तो खोजेगा बल बात चर्चा करता ही है तो क्यों नहीं होती क्यों नहीं होती? आप कह रहे हो ऐसा तो इसलिए आगे कहा निवृत्त अपी दृष्ट साधनों से दुखों की निवृत्ति होने पर भी हम देखते हैं भौतिक साधनों से दुख की निवृत्ति होती है पानी से प्यास बुझती है भोजन से भूख मिटती है कपड़ों से हमको सर्दी गर्मी से बचाव होता है मकान से हमको होता है और सब साधन है वाहनों से हमें दुख की निवृत्ति होती है औषधियों से होती है तो निवृत्ति निवृत्त होने पर भी घटते तो है इसका मना नहीं कर रहे हैं। अगर इन दृष्ट साधनों से दुख नहीं हटते होते तो भौतिकवादी नहीं होता सांसारिकवादी नहीं होता वो वहां क्यों जा रहे हैं क्योंकि दुखों की निवृत्ति तो वो भी देख रहे हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति भी इन साधनों का उपयोग करके दुखों की निवृत्ति तो करता ही है तो दुखों की निवृत्ति तो होती है तो कह रहे हैं निवृत्त होने पर भी आवृत्ति दर्शनात् तो वो फिर से आ जाते हैं कुछ समय बाद में फिर से आ जाते हैं पानी से प्यास बुझी फिर प्यास लगती है भूख मिटी भोजन से फिर भूख लग जाती है ये बार बार आते रहेंगे बार बार आते रहेंगे तो निवृत्ति भी आवृत्ति दर्शनार्थ इसलिए दृष्ट साधनों से दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती ये दूसरा सूत्र ठीक हो गया अगला सूत्र अब इसी बात को थोड़ा और समझाने के लिए कोई ऐसा ना समझ ले कि भौतिक साधनों का उपयोग करके दुखों की निवृत्ति का प्रयास तो भौतिकवादियों के लिए सांसारिक व्यक्तियों के लिए हमें थोड़ा न करना है हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और ऐसी प्रवृत्ति बन भी जाती है साधकों की तो वो आवश्यक भौतिक वस्तुओं का भी उपयोग रोक देते हैं कम करते हैं अपने को कष्ट देते रहते हैं वो सोचते हैं कि मैं इसमें फंस जाऊंगा उचित तो उपयोग से भी कम पे चले जाते हैं उसको बिल्कुल हे कोटी में डाल देते हैं तो अगला सूत्र बोलेंगे प्रात्यहिक क्षुत प्रतिकारवत तत् प्रतिकार चेष्टना पुरुषार्थत्व पहला शब्द है प्रात्यहिक प्रत्यह ये शब्द लेंगे उससे प्रात्य बनता है प्रत्यह में प्रति और अह ये दो शब्द हैं अह अहन का मतलब होता है दिन जैसे कि हम मध्यान्ह शब्द बोलते हैं दिन का मध्य मद्ध भाग मध्यान्ह बोलते हैं पूर्वाहन बोलते हैं अपराह बोलते हैं अहन शब्द से ये अह शब्द यहां पर जो बना है वो दिन को बताता है और जैसे हम दिन के साथ में पहले प्रति लगा देते हैं तो प्रतिदिन शब्द बोलते हैं जो प्रतिदिन से संबंधित होता है वो ही यहां पर प्रात्य शब्द से कहा गया जैसे दिन और दिन से दैनिक तो दैनिक जरूरत है दिन दिन की जो जरूरत है प्रतिदिन की जो आवश्यकता है उसको हम क्या कह देते हैं ये तो दैनिक है दैनिक कृत्य है दैनिक आवश्यकता है यानी प्रतिदिन की आवश्यकता है तो प्रात्य का मतलब है जो प्रतिदिन होती है ऐसी क्या है उसके लिए आगे का क्षुत क्षुत कहते हैं क्षुधा को भूख को भूख एक प्रतीक के रूप में लिया हमारा बड़ा प्रबल है तो प्रात्य क्षुत प्रतिदिन होने वाली जो भूख है उसके अब ये भूख को दुख के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन दुखों की तो चर्चा चल रही है दुखों की निवृत्ति के लिए तो भूख को क्या कहा दुख कहा आप लोग क्या समझते हैं भूख को भूख दुख है या सुख है और जिसको भोजन नहीं मिले उसको भूख कैसी लगेगी तो बहुत दुखी है और जिसको भूख नहीं लगती वो भी दुखी है तो भूख लगना संकेत है लेकिन भूख बनी रहे तो बहुत कष्टप्रद है तो भूख संकेत के रूप में हम लेते लेकिन है दुखी है भूख एक दुख है जो स्वाभाविक भूख है वो भी एक कष्ट है इसलिए कि पूर्ति नहीं होती तो हमें कष्ट देती है इस रूप में वैसे स्वास्थ्य का लक्षण है भूख को भी हमें हटाना है ऐसा नहीं सोचना तो भूख तो दुख है तो भूख को, को भी मिटाना है तो भूख को मिटाना तो भोजन से ही होगा हाँ वो भूख मिटानी है कि जन्म मरण ही नहीं हो हमारा जन्म ही नहीं हो तो भूख ही नहीं लगेगी शरीर के साथ भूख है उस रूप में यह हटाना है और आयुर्वेद में भूख को भी एक रोग कहा गया है प्यास को भी एक रोग कहा गया है और बुढ़ापे को तो रोग बोलते ही है लोग बुढ़ापा भी एक रोग होता है ऐसा रोग जो आके नहीं जाता है। होता है सबको होता है तो ये स्वाभाविक रोग है एक रोग होते हैं नैमित्तिक हम गलत खानपान करने से रोग आते हैं और ये स्वाभाविक सब है सबको भूख प्यास और बुढ़ापा ये सबको बाधित करेंगे प्रकृति ही ऐसी है है निर्माण ही ऐसा है। वैसे वो हमारे हित में है लेकिन दुख तो होता है हम उसको हटाना चाहते हैं उसका प्रतिकार करना चाहते है इसलिए वो दुख कोटी में आता है तो प्रात्य शुद्ध प्रतिकार व प्रतिदिन के भूख के प्रतिकार के समान जैसे हम प्रतिदिन भूख का प्रतिकार करते हैं दिन में दो बार तीन बार चार बार उससे तो दुख की निवृत्ति होती है भूख रूपी दुख की निवृत्ति होती है तो उसके प्रतिकार के समान प्रतिकार चेष्ट प्रतिकार की चेष्टा होने से प्रयत्न होने से ये क्या है तो कहा पुरुषार्थत्व पुरुष का प्रयोजन तो ये भी है यहां भी पुरुषार्थ का मतलब प्रयोजन है पुरुष का प्रयोजन तो ये है पुरुष इस लक्ष्य को लेकर चलता है कि मैं भूख मिटे इसलिए व्यक्ति दिनभर कार्य करता है मैं भूखा नहीं रह पाऊ मेरा परिवार भूखा नहीं रहे तो प्रयोजन तो है वो भी उस भूख को हटाना निवृत्ति करना ये भी प्रयोजन है पुरुषार्थ है लेकिन अंतर क्या है पहले सूत्र में कहा था अत्यंत पुरुषार्थ और यहाँ क्या कहा गया पुरुषार्थत्व तो पुरुषार्थता है पुरुषार्थ तो है ये भी हमारा प्रयोजन है आध्यात्मिक व्यक्ति ये सोच ले कि दुख की अत्यंत निवृत्ति ही मनुष्य का आत्मा का प्रयोजन है तो भूख को हटाना तो मेरा प्रयोजन नहीं है ऐसा नहीं है भूख को हटाना भी प्रयोजन है हमारा लेकिन वो अत्यंत प्रयोजन नहीं है अंतिम प्रयोजन नहीं है ये आंशिक प्रयोजन है तो उतने अंश में ये स्वीकार कर लें तो प्रतिदिन के भूख प्रतिकार के समान ही प्रतिकार की चेष्टा के देखे जाने से होने से पुरुषार्थता तो इसमें भी है तो जब इसकी पुरुषार्थता है तो इसी से हम समस्त दुखों की निवृत्ति क्यों नहीं मान लेते हैं पुरुषार्थता है इससे पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है दुखों की निवृत्ति हो रही है तो इसी को चलाते रहे हैं, हम क्या आपत्ति है जैसा कि भौतिकवाद के अंदर रहता है जो जो आवश्यकता हुई जो जो कष्ट हुआ उसकी पूर्ति कर ली और बस यही जीवन का लक्ष्य है जीवन सुखप्रद चलता रहे यही प्रयोजन है तो ऐसा ही क्यों ना कर लिया जाए तो उसके लिए अगला सूत्र है बोलेंगे सर्व, सर्व असंभवात संभवी सत्व स्थम्भाद असंभवात हेय प्रमाण कुशल ही इसमें बीच में एक शब्द है सत्व असंभवात आपके सत्ता संभवात लिखा होगा तो पाठ पाठभेद मिलता है ये पाठ पाठभेद का मतलब होता है कि ये भी सूत्रों में कुछ ग्रंथों में ये पाठ मिलता है और कुछ जगह ये मिलता है तो सत्व और सप्ता आपके यहां जो है पुस्तक में उसमें सप्ता अधिकतर होगा तो सत्व के असंभव होने से अभी हम सत्व अर्थ वो पाठ उपयुक्त मान करके चल रहे हैं सप्ता वाला भी अर्थ निकल जाएगा लेकिन ये अधिक संगत है तो कहते हैं सर्वअसंभवात ये हेतु दिया ये पुरुषार्थ क्यों है पुरुषार्थत्व ही क्यों है अत्यंत पुरुषार्थ क्यों नहीं है भूख आदि को मिटाना तो बोले सर्व सब की सबके असंभव होने से सबके संभव ना होने से भूख के प्रतिकार से प्यास के प्रतिकार से ये जो हम दृष्ट पदार्थों से दुखों का प्रतिकार करते हैं उससे सब दुखों की निवृत्ति नहीं होती सबका संभव नहीं है कुछ का है जो वस्तु जिस चीज को दूर करती है दुख को वो उतने उतने को करेगी उस एक से सब दुख दूर नहीं होंगे और सब दृश्य पदार्थ दृष्ट पदार्थ भी इकट्ठे कर लिए जाए तो भी सब दुख नहीं मिटेंगे ये दोनों में अंतर है इसलिए भूख आदि को मिटाना पुरुषार्थत्व और जो अत्यंत पुरुषार्थ है वो एक अलग चीज हो गई तो सर्वअसंभव सब संभव नहीं हो सकता ये भी विचारने की बात है इन्होंने तो सिद्धांत दे दिया है अनुभव से कि संसार के समस्त भोग साधन उपलब्ध हो जाएं तो भी सब दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती लेकिन आपको ऐसा कहने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे मेरे को कोई दुख नहीं है सब चीजें ठीक है मेरे को धन की कोई कमी नहीं है उसका पूरा सुख है मेरे को भोजन आदि सब उपयुक्त जो चाहिए वो मिल जाता है उसका कोई कष्ट नहीं है मेरा मकान भी ठीक है मेरे को कोई और आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे बहूएं पोते पोती जो भी हैं या माता पिता वो तो भी बहुत अच्छे हैं मेरे को उनसे कोई कष्ट नहीं है ऐसा परिवार हो सकता है मेरे आस पड़ोस वाले ठीक है मेरा धंधा ठीक चलता है वातावरण मेरा अच्छा है जहां मैं रहता हूं मेरे को कोई कष्ट नहीं है मेरी जीवन बहुत है मेरे को कोई परेशानी नहीं है ऐसे कहने वाले आप में से भी हो सकते है कोई बड़ी अवस्था वालों को कई बार महसूस होता है जिनका शरीर भी स्वस्थ है शरीर की बात है तो फिर कष्ट लगता है सब बच्चों को पढ़ा लिया लिखा लिया नौकरी लग गई सब खुश हैं, जो जीवन में चाहिए था वो सब मिल गया अब कोई कष्ट नहीं है मेरे को ऐसी प्रती कईयों को हो सकती है तो उनके लिए आगे कहा गया पहला तो कहता सर्व असंभव सब कुछ तो असंभव है ही नहीं संभव ही नहीं है सबका संभव नहीं है कहते हैं संभवे अगर कोई ये माने कि संभव भी है एक अति में जाकर के कथन किया जा रहा है सामान्य रूप से आप में से भी कोई स्वीकार नहीं करेगा कि समस्त तो हट जाएंगे संभवेपी कोई मान भी ले कि संभव है ऐसा दिव्य शरीर हो बहुत स्वस्थ हो बुद्धि भी अच्छी है विवेक भी है साधन भी अच्छे हैं, सब अच्छा है जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट हो कोई चिंता नहीं है सहयोगी बहुत हैं, वो सब उन कार्यों को करते हैं जैसा वो निर्देश करता है वैसा अनुकूलता से मान लेते हैं विरोध नहीं करते अपमान भी नहीं होता है यश भी है सब कुछ है किसी महापुरुष की किसी परम पुरुष की ऐसी परिकल्पना कर भी सकते कि हो भी तो, तो कहा संभव है अगर इनसे सारे कष्ट जितने कष्ट हम अपने स्वीकार करते हैं उतने कष्ट सारे के सारे मिट गए हैं ऐसा प्रतीत होता हो तो भी सत्वा संभवात सब तो यहां शब्द का अर्थ है मुक्ति लेकिन फिर भी मुक्ति तो उससे नहीं हो सकती मुक्ति के तो उसकी मुक्ति से मुक्ति की संभावना उससे कभी नहीं है संसार के जो दुख हैं जो हमें दिखाई देते हैं उनको हम हटा भी दें और जब जब कष्ट आए तब तब हटा देते हैं तो वो कौन सा कष्ट है जैसे कि प्यास लगने को हम कष्ट नहीं मानते हैं, हैं जब प्यास लगी तो पानी पी लिया उसका भी सुख आ गया वो कहें जी फिर प्यास लग जाएगी ये कष्ट है तो कोई बात नहीं फिर पानी पी लिया फिर प्यास लगी फिर पानी पी लिया तो इसमें कौन सा कष्ट है एक दृष्टि से कोई कहेगा कि बार बार भूख लग रही है बार बार प्यास लग रही है तो ये कष्ट है लेकिन वो कहता है ये कौन सा कष्ट है तो फिर हो जाएगा फिर कपड़े गंदे हो गए कष्ट है धो लिए कौन सा कष्ट है नहा कौन सा कष्ट है पानी पी लिया कौन सा कष्ट है तो ऐसा कोई माने तो भी कि मेरे सारे दुख जो मैं दुख मानता हूं वो सारे दुख इन साधनों से दूर होते हैं जब जब आवश्यकता होती है वो दूर होते हैं इसलिए ये कोई मेरे लिए कष्ट ही नहीं है कहते हैं ऐसा हो जाए तो भी जब जो समस्या हो कष्ट आई सब साधन पहले से उपलब्ध हैं, तो भी सत्व के संभावना होने से मुक्ति के संभावना होने से हे यह ये जो दुखों की निवृत्ति है दृष्ट साधनों से वो हे या, हे कोटी में रखी गई छोड़ने योग्य है वो किसी को लक्ष्य बना करके कि इन साधनों से मेरे दुख दूर होते रहेंगे होते रहेंगे और ऐसा ही मैं चलता रहू और किसी की कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको हे कोटी में रखते हैं ये हे कोटी में रखा गया है किनके द्वारा प्रमाण कुशलही जो प्रमाणों में कुशल है कसौटी को कसने में जो कुशल है बुद्धिमान तो है जो कसौटी को ठीक ठीक कस लेते हैं अब यूं तो हर व्यक्ति प्रमाणों का प्रयोग करता ही है जो भौतिकवाद में लगे हैं संसारिक साधनों से दृष्ट साधनों से दुख की निवृत्ति के लिए लगे हैं वो भी तो प्रमाणों का प्रयोग करते हैं कसौटी पे कसते हैं हाँ देखो ऐसा करने से ये दुख जाता है ऐसा करने से ये दुख जाता, जाता है इससे नहीं जाता इससे कम जाता है तो प्रमाणों का प्रयोग तो वो भी करते हैं ज्ञान का प्रयोग वो भी करते हैं लेकिन एक बिंदु छूट रहा है वहां पर कि सारे दुखों की निवृत्ति की बात वो नहीं वहां पर सोच पा रहे हैं तो जो प्रमाणों में कुशल हैं वो कहते हैं कि कितना भी कर लो पूरे दुख तो हटेंगे नहीं और अगर हटना मान भी लिया जाए तो मुक्ति तो फिर भी संभव नहीं है तो इस स्तर पे जो प्रमाणों का प्रयोग करते हैं वो कहते हैं कि ये अब हे कोटि में है हमारे दृष्ट साधनों से दुख की निवृत्ति का प्रयास कोटि में इसका तात्पर्य स्पष्टता इस से यही समझना है हमारे को कि संपूर्ण दुखों की पूर्ण निवृत्ति इनसे हो जाएगी ये जो शैली है ये है दुखों की आंशिक निवृत्ति इनसे होती है इसको हे कोटि में नहीं रख रहे हैं। उसको तो स्वीकार किया है पुरुषार्थ तत्व तो है लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है तो उसको हे कोटि के अंदर रख देते अब ये एक निर्णय हो गया और यदि हमारा भी ये निर्णय हो जाता है तो हमारा अध्यात्म हमारे बहुत शीघ्रता से बहुत अच्छी तरह से जाएगा और जब व्यक्ति कुछ समय संसार में जाता है उधर ही लग जाता है फिर थोड़ा होता है कि नहीं यहां तो पूरा सुख नहीं मिल रहा है दुख भी है तो अध्यात्म की तरफ आते हैं फिर अध्यात्म में भी चलने में कष्ट आते हैं तपस्या होती है और फिर उधर भाग जाते हैं फिर उधर तो इधर उधर चलता रहता है जीवन में चलता रहता है दिन दिन में चलता रहता है ये अंतर क्यों आ रहा है कि जिस समय वो दृष्ट साधनों से दुखों की अत्यंत निवृत्ति को हे कोटी में नहीं रख पाता है कि नहीं इससे तो संभव ही नहीं है वो उसको संभव मानने लगता है तो वो उधर ही जाएगा और जब उसको हे कोटी में रख लेता है खूब देख लिया कि सारे दुख तो इससे हटने ही नहीं कितना भी कर लो कितना भी बड़ा हो कितना भी संपन्न हो वो पूरे दुखों से छूट ही नहीं पा रहा है ये हो गया। अपने को भी देख लिया दूसरों को भी देख लिया एकदम पक्का हो गया तो अब इसको वो हे कोटि में यानी निम्न कोटि में उसकी अपेक्षा अदृष्ट साधनों की अपेक्षा दृष्ट साधनों को छोटी कोटि में छोड़ने योग्य एक तरफ अल्प प्रयोग में ले आता है ये एक बहुत बड़ा निर्णय है उसको हे कोटी में ले आए। नहीं ये मेरे को नहीं चाहिए ये मेरा पूर्ण उपाय नहीं है ये जो एक मानसिकता है ये जो निर्णय है एक बहुत बड़ा निर्णय है पहले जब व्यक्ति अध्यात्म में आता है कुछ पहले पूर्व के संस्कार रहते हैं भौतिकवाद के फिर अध्यात्म में आता है लेकिन बार बार वो हावी होते रहते हैं इनको हे कोटी में नहीं रख पाता है बार बार उधर जाएगा इधर जाएगा लेकिन जिसने ये पक्का कर लिया है ये तो हे कोठी में अब वो उधर जाएगा नहीं फिसल ही नहीं सकता है वो। जाएगा ही नहीं ये इतना बड़ा निर्णय है ये जो हमारी बहुत सी समस्या रहती है कि साधना में कभी इधर और कभी फिर वापस वहीं और फिर इधर फिर वापस वहीं कोशिश करते करते भी फिर उधर दौड़ जाते हैं संसार की तरफ उस समस्या का कारण ये है कि हम वहां उन साधनों को हे कोठी में नहीं रख पा रहे हैं। उसको अंतिम रूप में नहीं ने, निर्णय हम कर पाए जब जब वो निर्णय उभरता है तो अध्यात्मिक की तरफ भागते हैं जब वो निर्णय मंदा पड़ जाता है तो वापस वहीं पहुंच जाते हैं ऐसे ही हमारे संस्कार हैं। तो इन्होंने अपना निर्णय दिया कि प्रमाण कुशल ये केवल सांख्य, सांख्यकार महसी कपिल अपना ही नहीं कह रहे जो प्रमाण कुशल प्रमाण में जो कुशल है बहुवचन में प्रयोग है यहाँ पर जो जो भी प्रमाण में कुशल है वो इसी निर्णय पर पहुंचेगा दूसरा निर्णय हो ही नहीं सकता है इतनी प्रबलता से बोल रहे तो जो प्रमाणों में कुशल है प्रमाणों का ठीक उपयोग कर रहे हैं बुद्धि का ठीक उपयोग कर रहे हैं विवेक कर रहे हैं वो तो इन साधनों से दुखों की अत्यंत निवृत्ति की बात को हे कोटी में ही डालेंगे ये इनका निश्चय हम अपना अपना अनुभव कर सकते हैं कि मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं कितना कर रहा हूं इतना हो गया इसमें किन्हीं को पूछना है नहीं। तो आगे इसी प्रसंग में अगला सूत्र बोलेंगे पांचवा सूत्र बोलिए उत्कर्षात अपि मोक्ष से सर्वोत्कर्ष श्रुते है अपि उत्कर्ष से भी उत्कर्ष शब्द आप समझते हैं यानी बढ़ना ऊपर उठना धन में ऊपर उठते हैं योग्यताओं में ज्ञान में सम्मान में ये सारा उत्कर्ष है ऊपर की ओर बढ़ना है विविध संपन्नताएं जो हैं तो साधनों से भी संपन्नता उत्कर्ष आता है दुखों की निवृत्ति होती है और उत्कर्ष भी आता है हमारा वैभव बढ़ता है इसीलिए हम भागते भी हैं उसकी तरफ संसार के अधिकतर मनुष्य उधर ही भागते हैं तो उत्कर्ष तो है तो उस उत्कर्ष से भी उत्कर्षादी मोक्ष मोक्ष की सर्वोत्कर्ष श्रुते है सर्वोत्कृष्टता सर्वोत की सर्वोत्कर्ष की श्रुति मिलती है श्रुति मतलब शास्त्र का वचन मिलता है ये शब्द प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं अभी तक जो पीछे बोल रहे थे वो अनुमान का तर्क युक्ति का प्रयोग कर रहे थे पीछे उन्होंने हे कोटि में रख दी अपने तर्क के अनुसार अब अपनी बात की पुष्टि को वो शास्त्र से भी बता रहे हैं श्रुति भी यही कहती है शास्त्र भी हमारे यही कहते हैं वेद भी यही कहता है तो उत्कर्ष होते हुए भी उत्कर्ष से भी मोक्ष की सर्वोत्कर्ष की श्रुति है कि मोक्ष जितना उत्कर्ष कहीं नहीं हो सकता मोक्ष से बढ़ करके उत्कर्ष कुछ नहीं हो सकता वो ही सर्वोत्कृष्ट है वही सबसे बड़ा उत्कर्ष है बाकी उत्कर्ष उससे छोटे हैं। वो भी उत्कर्ष हैं। वो भी उन्नति है लेकिन सबसे बड़ी उन्नति नहीं है सबसे बड़ी उन्नति श्रुति शास्त्र मोक्ष को ही कहता है अब यहां देखिए मोक्ष शब्द का प्रयोग आया है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति जहां होती है वही मोक्ष कहलाता है मोक्ष का मतलब ही छूट जाना है छूटना है मुक्ति का मतलब ही वो छूटना है वो हमारे से अलग हो जाता है तो अलग कौन होता है दुख है बंधन है ये अलग होते हैं तो वहां भी मुक्ति कहे मोक्ष कहे ये शब्द छोड़ने अर्थ में कि ये नहीं चाहिए यह हटेगा वो दुख ही आएगा और पिछले सूत्र में जो सत्वस्य शब्द था जिसका आपको यहां पर पाठ है सत्ता संभवात सत्वा संभवात और सत्ता संभवात उसका सत्ता का ये अर्थ किया जाता है कि अगर संभव भी हो दुखों के निवृत्ति तो भी वहां दुख की सत्ता विद्यमान है ऐसा मान करके वो अर्थ करते हैं कि कितना भी जो कह ले कि सारे दुख हट जाते हैं लेकिन फिर भी दुख की सत्ता विद्यमान है उस तरह उसका अर्थ होगा और सत्व का अर्थ जो दूसरा पाठभेद है उसको हमने मुक्ति अर्थ लिया था क्योंकि अगले सूत्र में भी मोक्ष का प्रसंग आया कि इन सब का उत्कर्ष मुक्ति के उत्कर्ष से बड़ा नहीं है मुक्ति का ही उत्कर्ष सबसे बड़ा है ऐसा श्रुति कहती है इस शब्द प्रमाण का प्रयोग किया अच्छा उत्कर्ष हम किसे कहते हैं उत्कर्ष की उन्नति की कसौटी क्या है आधार क्या मानेंगे एक चर्चा कर रहा हूं मैं विचार के लिए कि संसार के उत्कर्ष से मुक्ति का उत्कर्ष बड़ा क्यों है वो सर्वोत्कर्ष क्यों है तो उसके लिए पहले हम ये विचार करें कि उत्कर्ष कहते किसको है किसको हम उन्नति कहेंगे बताइए बैठे बैठे बोलिए सब दुखों से छूट के मुक्ति परमात्मा के आनंद में रहना वो तो एक अंतिम बात हो गई एक सामान्यतः जो हम लौकिक उत्कर्ष कहते हैं वो उत्कर्ष में क्या होता है हमारे पास में खान की चीजें हैं तो इसको उत्कर्ष कहेंगे जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा है कुछ अधिक है पर्याप्त है अपना भी अतिथियों का भी सबका होता है तो इसको उत्कर्ष कह सकते हैं न एक उत्कर्ष है ना है ना? तो लेकिन न इतना एक मानिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये अंतिम उत्कर्ष है एक हम विवेचना कर रहे हैं कि उत्कर्ष हम प्रयोग कर कहाँ करते हैं ये उन्नति क्या है जितना पानी चाहिए उतना है उससे थोड़ा अधिक है जो वस्त्र चाहिए वो हमारे को है इसे उत्कर्ष कहते हैं ठीक है मकान बन गया बहुत सुंदर मकान बना लिया उसे उत्कर्ष कहेंगे ना ठीक है अब वो मकान ऐसा बन गया कि अंदर दम घुट रहा है इसको उत्कर्ष कहेंगे क्या क्यों मकान तो बन गया बड़ा भव्य है सुख नहीं मिलेगा तो जो चीजें बढ़ रही हैं जिसको हम उत्कर्ष कहते हैं यदि उसके साथ में दुख मिला हुआ है हम दूध लेकर के आ गए और आजकल नकली दूध भी आता है मिलावटी दूध भी आता है हम सोच रहे है बहुत अच्छा दूध आ गया अब उससे हमारे को रोग हो रहे खूब दूध मिल रहा है पहले तो उत्कर्ष है और हमारे पास गाय बकरी थोड़ी सी है थोड़ा सा दूध हो रहा है और इनके पास तो दूध कम है किसका उत्कर्ष है गाय बकरी वाले का और यू दिखेगा कि अधिक दूध है खूब हलवा बन रहे है खूब मावे बन रहे है मिठाइया बन रही है सब कुछ हो रहा है लेकिन जिसको पता है वो सोचेगा कि भाई ये तो फालतू है तो रोग आने वाले हैं ये तो नकली दूध है और ये अच्छा दूध है और इससे मेरे को रोग नहीं आता तो दोनों की तुलना में हम किसको तो को उत्कर्ष कहेंगे अच्छे दूध को उत्कर्ष कहेंगे क्यों मात्रा में तो वो अधिक था तो स्वादिष्ट तो वो भी लग रहा था पेड़ भूख उससे भी मिट रही थी थोड़ी ताकत उससे भी मिल रही थी लाभ हो रहा लाभ भी हो रहा है लेकिन कुछ हानि रोग हमें दिखाई दे रहे हैं तो कह कि ये कोई उत्कर्ष नहीं है अब आजकल जैसे गायों के बारे में कहा जाता है और जो पहले विदेशी गायें आती थी जर्सी खूब दूध देती थी और तो उसको उत्कर्ष मानते ही थे ना देखो कितना दूध देती है कितनी तगड़ी गाय है और ये सब उत्कर्ष ही तो मानते थे और ये देसी गाय है क्या थोड़ा सा दूध देती है लेकिन अब जैसे जैसे खोज हुई पता लगा कि उस दूध में तो ऐसे तत्व है जो हानि भी करते हैं हमारे को कैंसर भी पैदा कर सकते हैं अब वो उत्कर्ष का भाव चला गया या रहेगा जबकि पहले क्या लग रहा था उत्कर्ष आप फसलों में भी देख लीजिए खूब धान हो रहा है अन्न हो रहे हैं खूब चारा हो रहा है मात्रा अधिक हो रही है अब उसका स्वाद चला गया है पोषकता उतनी रही रोग आने लग रहे हैं तो जिसको उत्कर्ष कभी हम समझ लेते हैं मात्रा की अधिकता से उसको हम उत्कर्ष नहीं मानते बाद में कब जब हमारे को उसमें हानि दिखाई देती है अब भूख तो उससे भी मिटती है कुछ शक्ति तो उससे भी मिलते है लेकिन हानि दिखाई दे रही है तो वो उत्कर्ष उत्कर्ष की दृष्टि से दिखाई नहीं देगा तो ऐसे ही संसार के पदार्थों से उत्कर्ष तो हो रहा है जो अच्छे हैं उनके लिए भी लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ दुख अवश्य मिला हुआ है इसलिए उसको वैसा उत्कर्ष नहीं कहते जैसा कि मोक्ष को कहते इसलिए मोक्ष सर्वोत्कर्ष है सबसे बड़ा उत्कर्ष है क्योंकि वह दुख नहीं है ईश्वर का आनंद तो है ही वो एक अलग चीज है ये भी प्रसंग चलेगा यहाँ पर अन्य दर्शनों में भी आता है कि मुक्ति में केवल दुख की निवृत्ति ही होती है या तो आनंद की सुख की प्राप्ति भी होती है ये प्रसंग यहाँ भी बीच बीच में आएगा उसको हम चर्चा वहीं देखेंगे लेकिन यहां जो सूत्र में कहा उत्कर्षादी मोक्षस्य सर्वोत्कर्षे श्रुते है जितने उत्कर्ष हैं उनसे भी मोक्ष की सर्वोत्कृष्टता है ऐसा श्रुति कहती है और इनको भी स्वीकारिय उनके वाक्य को उतरित कर रहे हैं इनको भी स्वीकारी है। ये एक निष्कर्ष है अब जब ये बात आई तो दूसरा व्यक्ति जो कि सांसारिक है भौतिकवादी है उसको उसी में लगता है बोले आपने दृष्ट साधनों को तो हे कोटी में डाल दिया इससे समस्त दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती तो आप कौन से साधनों का प्रयोग करेंगे तो ये दृष्ट साधन तो संपूर्ण दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकते तो संपूर्ण दुखों की निवृत्ति कौन से साधन करेंगे तो दृष्टि के विपरीत क्या होगा अदृष्ट साधन अदृष्ट साधन बनेंगे तो उसके ऊपर प्रश्न किया जा रहा है पूर्व पक्षी की तरफ से मैं जिस तरह से आपको रख रहा हूं ब्रह्मनी जी ने जैसा रखा है वही पूर्व पक्षी का सूत्र है छठा सूत्र बोलेंगे अविशेषश्च उभयो हो उभय यानी दोनों दोनों में अविशेषता है यानी दोनों समान है अब ये दोनों कौन हैं उभय शब्द से दो का ग्रहण होगा वो दो कौन से है तो एक दृष्ट तो इन्होंने कहा ही था तो जब दो कहा जा रहा है तो दृष्ट से संबंधित अदृष्ट आएगा उभय शब्द से हम यद्यपि यहां लिखा नहीं है लेकिन भाषा का जो प्रयोग किया गया उससे हमें लगता है कि दो चीज तो है और वो वो नीचे जो प्रसंग आ चुका है तो दृष्ट और अदृष्ट उसमें अविशेषता है सामान्य अच्छा सिद्धांती ने या तो जो कपिल मुनि है जो अब तक बोल रहे थे एक निष्कर्ष निकाला था आध्यात्मिक व्यक्ति ने उसने दोनों में विशेषता देखी थी या अविशेषता देखी थी दृष्ट साधनों में और अदृष्ट साधनों में समानता देख रहा था वो या असमानता देख रहा था असमानता कौन कौन सी असमानता एक असमानता तो ये कि दृष्टि साधनों से पुरुषार्थता तो है लेकिन अत्यंत पुरुषार्थता नहीं। अदृष्ट साधनों में अत्यंत पुरुषार्थ एक तो यह भेद हो गया दूसरा दृष्ट साधनों से समस्त दुखों की निवृत्ति नहीं होती इसका मतलब दूसरे में समस्त दुखों की निवृत्ति होती है ये भी भिन्नता हो गई ये विशेषता देख रहे दृष्ट साधनों को उसने हे कोटी में रखा तो अदृष्ट साधनों को मुक्ति को दिखलाने वाले साधनों को किस कोटि में रखा किस वर्ग में ग्राह्य कोटि में वो तो है था छोड़ने नहीं हो गए ये ग्रहण करने में रखा तो आध्यात्मिक व्यक्ति तो इन दोनों में समानता नहीं देख रहा है भिन्नता देख रहा है लेकिन ये जो पूर्व पक्षी है वो कह रहा है कि दोनों में कोई भेद ही नहीं है क्या भेद नहीं है बोले जो दृष्ट है वो भी साधन है, है ना साधन किसके दुख के साधन है भले ही अल्प करते हो लेकिन दुख के साधन है और जो अतृष्ट है जिनको आप कह रहे हो वो भी तो साधन ही है दोनों साधन ही है ना तो ये भी साधन है वो भी साधन है तो समानता ही हो गई दोनों में अविशेषता हो गई दोनों में समानता हो गई ना ये भी साधन है वो भी साधन है तो दोनों समान हो गए और समान हो गए तो आप दृष्ट साधनों को हे कोटी में क्यों रख रहे हो हम उसको लेके चल रहे वो भी साधन है आप इसको लेके चल रहे हो है तो दोनों समान ही और यदि दृष्ट साधनों को आप हे कोटी में रख रहे हो उनसे मुक्ति नहीं हो सकती तो अदृष्ट साधन भी तो साधन है उनसे मुक्ति कैसे हो सकती है उनके उपयोग से मुक्ति कैसे हो सकती है उनसे भी नहीं होनी चाहिए तो साधन साधन की समानता देख करके वो दोनों को एक जैसा रख रहा है एक तरह से कुतर्क है उसका तर्क रख रह रहा है लेकिन कुतर्क रख रहा है उसने केवल साधन साधन की समानता देख ली अब कागज के देने से हमें वस्तु मिलती है मिल सकती है या नहीं नहीं मिल सकती ना गेहूं चावल कागज के देने से मिल सकती है तो इन्होंने कहा कि नहीं मिल सकती उन्होंने कहा मिल सकती है मिल सकती है ये जो हम रुपये देते हैं वो किसके बने हुए होते हैं ये तो कहते हैं ना कागज के टुकड़े से अपना अहंकार जगा रहे क्या है ये कागज के टुकड़े है तो कागज के ही ना अभी जो प्रचलित है हालांकि दूसरे भी होते हैं धातु के भी होते हैं लेकिन एक कागज का उदाहरण दे रहा हूं मैं उतने अंश में ही लीजिए तो फिर पूछू मैं कागज से वस्तु तो मिल सकती है नहीं? नहीं क्यों कह दिया जो सौ रूपये का कागज हो तो अच्छा वो भी तो कागज है तो बस यही अंतर है कि जैसे कि आप सब समझते हैं सब बच्चा भी समझता है कि सामान्य कागज होगा तो उससे नहीं मिलेगी चीज विशेष कागज होगा तो मिलेगी और कोई खंडन करने वाला कहे कि वो सामान्य कागज से कहा इससे क्यों नहीं मिलेगी बोले तो कागज है बोले किससे मिलेगी इससे मिलेगी तो जब उससे मिलने लगी तो बोले ये भी तो कागज है दोनों में समानता हो गई ना तो जब इस कागज से नहीं मिलती तो उस कागज से नहीं मिलती कागज कागज बराबर है ऐसा जो कोई तर्क करे अब ये तर्क हमें कैसा लगता है वो समानता देख रहा है कागज कागज की समानता देख रहा है तो ऐसा नहीं विशेषता है तो ये इसने एक कुतर्क रखा कि दृष्ट भी साधन है तो जो अदृष्ट जिनसे आप मुक्ति की कह रहे हो वो भी तो साधन है साधन साधन तो बराबर है तो अविशेष दोनों में तो अविशेषता है इसलिए अगर आप ये कहते हो कि दृष्ट साधनों से मुक्ति नहीं मिलती तो अदृष्ट साधनों से भी मुक्ति नहीं मिल सकती मुक्ति आपकी भी नहीं होने वाली है ठीक है हमने मान लिया कि हमारी मुक्ति नहीं होगी हम भी जन्म मरण में चलते रहेंगे लेकिन हम साधनों का उपयोग करते रहेंगे दुखों को हटाते रहेंगे लेकिन आप जो सोच रहे हो कि अदृष्ट साधन से मुक्ति हो जाएगी मुक्ति तो आपको भी नहीं होने वाली साधन तो आपके भी है ये ऐसा उसने विपक्ष को रखा तर्क हमारे मन में भी उठ सकता है ऐसी क्या बात है उसमें तो उस दृष्टि से तो फिर मुक्ति हो ही नहीं सकती न दृष्ट साधनों से मुक्ति होगी दुखों की पूर्ण निवृत्ति और न अदृष्ट साधनों से होगी तो उसके ऊपर आप सिद्धांति एक पात्र रख रहे हैं तर्क रख रहा है, रहा है। तो सातवा सूत्र बोलेंगे न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि तर्क से कहीं रोक भी लें ठीक है चलो साधन साधन है तो कहा कि जो स्वभाव से बद्ध है अगर आत्मा का बंधन स्वाभाविक है जो स्वाभाविक धर्म होता है वो छूटता नहीं है वो साथ ही रहता है तो ये जो दुख आ रहे थे ये सब किस लिए थे बंधन के कारण शरीर में हम बंधे हैं तो यदि दृष्ट साधनों से भी आत्मा की मुक्ति नहीं होती संपूर्ण दुखों की निवृत्ति नहीं होती और अदृष्ट साधनों से भी संपूर्ण दुखों की निवृत्ति नहीं होती तो आत्मा के लिए हम क्या कहेंगे वो हमेशा बंधन में ही रहेगा और वो हमेशा बंधन में रहेगा इसका मतलब है बंधन उसका स्वभाव है हट नहीं सकता है ऐसा मानना पड़ेगा तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था अविशेष उभयो दोनों में अविशेषता यानी समानता है तो उससे ये तात्पर्य निकल रहा था कि आत्मा को कभी मुक्ति नहीं होगी वो सदा बंधन में ही रहेगा और सदा बंधन में रहेगा तो वो स्वभाव से माना जाएगा तो अब सिद्धांती पूर्व पक्षियों को कह रहा है कि यदि आत्मा को का बंधन स्वाभाविक मान लिया जाए ये तो ऐसा ही होता है ऐसा ही होता रहता है तो तो कहा कि न स्वभाव तो बद्धस है जो स्वभाव से बद्ध है उसके लिए तो मोक्ष साधनोपदेश विधि मोक्ष के जो साधन है उपाय है अदृष्ट साधन मोक्ष के जो साधन है उनके उपदेश की विधि हो ही नहीं सकती, जो चीज हो नहीं सकती उसको हटाने का कोई उपाय नहीं है कोयला काला होता है उसका कालापन हटा सकते हैं जला के नहीं जला के तो राख बन जाएगी कोयला कोयला ही रहे अब उसको कितना ही धो लो कितना ही घिस लो कर लो वो तो जा नहीं सकता वो स्वभाव है उसका उसके लिए कोई उपदेश देता है क्या कि कोयले को सफेद करने की यह विधि है तो संभव ही नहीं है हाँ बालों को काला करने की विधि हो सकती है ये बालों को सफेद करने की भी विधि होती है आजकल वो काले भी जिनके काले हैं वो भी सफेद करके करते हैं डाई करते हैं उसको ये तो शौक है अपना अपना तो जो हो सकता है उसके लिए तो विधि होगी साधन होंगे लेकिन जो स्वभावता बद्ध है उसके लिए कोई विधि नहीं हो सकती विधि होती ही नहीं है तो कहा कि न स्वभाव तो बदस्य मोक्ष साधनों विधि साधनोपदेश स्वभाव से बत है उसके तो मोक्ष के मुक्ति के साधनों की विधि हो ही नहीं सकती जबकि शास्त्रों में मोक्ष की विधि कही गई है अभी शास्त्र का आधार ले रहा है शास्त्र में मोक्ष के साधनों की विधि कही गई है साधन बताए गए हैं इसका मतलब है कि वो आत्मा का बंधन स्वाभाविक नहीं मानते यदि आत्मा का बंधन स्वाभाविक है तो उस बंधन को हटाने के लिए कोई उपदेश नहीं हो सकता विधि नहीं हो सकती ये तर्क युक्ति रखिए शास्त्र का आधार लेते हुए तो न स्वभाव तो बद्ध से मोक्ष साधनोपदेश विधि ठीक है आगे देखिए इसी बात को और थोड़ा सा आगे दूसरे ढंग से कह रहे हैं आठवा सूत्र बोलेंगे स्वभाव से अनपायित्व अनुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम जो पीछे बात कही थी कि स्वभाव से बद के लिए तो मुख्य साधनों के उपदेश की विधि हो ही नहीं सकती है क्यों नहीं हो सकती तो कहा स्वभाव अनपायित्वात पीछे जो कथन था वो एक प्रतिज्ञा थी एक कथन था उसके लिए हेतु दे रहे हैं कि जो स्वभाव होता है वो अनपायी होता है उसका अपाय नहीं कर सकते उसको हटा नहीं सकते पिछली जो बात कही गई उसके पीछे आधार क्या है कि स्वभाव को हटाया नहीं जा सकता है जो नित्य पदार्थ का स्वभाव होता है अपना धर्म वो हटाया नहीं जा सकता हाँ हम जिन प्रसंगों में कहते हैं कि इसका तो क्रोध का स्वभाव है इसका द्वेश का स्वभाव है इत्यादि वो तो हटाया जा सकता है लेकिन इनको हम स्वभाव क्यों कहते हैं ये वास्तव में हमारे स्वभाव नहीं है लेकिन लंबे समय से हमारे जीवन में चल रहा है दूसरे देखते हैं कि इसमें लंबे समय से दशकों से वर्षों से है तो बोले ये तो ऐसा हो गया जैसे कि स्वभाव हो गया उसको स्वभाव जैसा होने से स्वभाव कह देते हैं ऐसा जब हम स्वभाव शब्द का प्रयोग करते हैं इन वस्तुओं के लिए इन बातों के लिए वो तो हटाए जा सकते हैं यहां जो प्रसंग चल रहा है उस बात से वहां नहीं हटा लगा लेना कि ये तो मेरा स्वभाव है अब शास्त्र में सांख्य दर्शन में कहा था कि स्वभाव तो हट नहीं सकता है तो ये तो मेरा कभी हट ही नहीं सकता ऐसा प्रमाण नहीं प्रस्तुत करना है क्योंकि वहां वो वास्तविक स्वभाव नहीं है स्वभाव जैसा है इसलिए उसको स्वभाव कह दिया जाता है दुखों की निवृत्ति की इच्छा ये आत्मा का स्वभाव है ये कभी नहीं हटेगा लेकिन यहां जो बात कही गई है वो स्वभाव अलग है बंधन अगर बंधन में रहना ही उसका स्वभाव है तो फिर तो उसको हटाने के लिए कोई उपदेश नहीं हो सकती क्योंकि स्वभाव तो हटता ही नहीं है चूंकि स्वभाव नहीं हटता इसलिए उसके उपदेश की विधि हो नहीं सकती और यदि कोई करे तो क्या होगा तो आगे कहा अनुष्ठान लक्षणम ऐसा उपदेश जिसका कि अनुष्ठान नहीं किया जा सकता अनुष्ठान लक्षण मतलब जिसका हम अनुष्ठान कर सकते हैं पालन कर सकते हैं उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करो तो ये आपका कष्ट दूर होगा और हम वैसा कर सकते हैं इसको तो कहते हैं ऐसा उपाय ऐसी विधि जिसका हम अनुष्ठान कर सकते हैं अनुष्ठान लक्षण है लेकिन जिसका हम पालन ही नहीं कर सकते वो अनुष्ठान लक्षण है आप कोई कहे कि आपके चमड़ी का रोग हो गया है खुश्की है इसके लिए तेल लगाना चाहिए तो ठीक है तेल लगा लेंगे कौन सा तेल बोले बालू का तेल लगाएंगे बालू का तेल निकालो वो लगाओ उससे आपका रोग दूर हो जाएगा तो अब ये कैसा उपाय है जिसका कि अनुष्ठान ही नहीं किया जा सकता अनुष्ठान लक्षण है तो अगर आत्मा का स्वभाव माना जाए बंधन को तो शास्त्रों में जो बंधन से मुक्ति के उपाय कहे गए हैं वो अनुष्ठान लक्षण होंगे और ऐसा होने पर अप्राम्यम उनका कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा शास्त्रों का फिर प्रमाण ही नहीं रहेगा जो व्यक्ति ऐसा उपाय बताए जिसका कि अनुष्ठान ही नहीं हो सकता तो वो व्यक्ति प्रमाणिक नहीं माना जा सकता प्रमाणिक वो है जो कारण देख रहा है उपाय बता रहा है उपाय का प्रयोग करने से वो दूर होता है वो व्यक्ति प्रमाणिक माना जाएगा नहीं तो प्रमाणिक नहीं माना जाएगा तो यदि बंधन आत्मा का स्वाभाविक है पूर्व पक्षी जैसा प्रस्तुत कर रहा है वैसा माना जाए तो वो तो स्वभाव तो हट नहीं सकता और ऐसा मानेंगे तो अनुष्ठान लक्षण होता हुआ शास्त्र अप्रामाणिक हो जाएगा ठीक है एक बात कह करके अभी आज का पाठ हम समाप्त करते हैं कि पीछे एक बात कही इन्होंने कि बंधन आत्मा का स्वाभाविक नहीं है न स्वभाव तो बद्ध से आत्मा बंधन हमारा स्वाभाविक नहीं है अच्छा प्रसंग किसका चल रहा था पीछे बंधन का चल रहा था या किसी और का चल रहा था क्या हटाने के लिए बात चल रही थी दुख को हटाने की बात चल रही थी दुख को हटाने की बात चल रही थी अब यहाँ बंधन भी आ गया तो बंधन दुख साथ साथ जुड़े हुए हैं तो बंधन आत्मा का स्वभाव नहीं है इससे हम ये भी ले सकते हैं कि दुख भी आत्मा का स्वभाव नहीं है दुख आत्मा में स्वाभाविक रहने वाला नहीं है ये से हम संकेत से सीधे दुख का नहीं कहा लेकिन प्रसंग दुख का चल रहा था उस प्रसंग में बंधन शब्द का प्रयोग किया और बंधन स्वाभाविक नहीं है इसका मतलब है दुख भी आत्मा का स्वाभाविक नहीं है यदि दुख आत्मा का स्वाभाविक हो तो फिर वो कभी हट भी नहीं सकता जैसे बंधन ही हट सकता है ऐसे दुख भी नहीं हट सकता इससे हमें संकेत पता लगता हाँ आत्मा दुखी होता है दुखी हो सकने का स्वभाव तो उसका अपना है लेकिन दुख उसमें अपने आप में है सदा रहता है ये उसका स्वभाव नहीं है इन दो बातों में अंतर करना एक तो दुखी हो सकना यह तो आत्मा का स्वभाव है दुखी होता है वो प्रतिकूलता में लेकिन जो दुख है वो उसका अपना नहीं है वो निमित्त से आता है वो उसका स्वाभाविक नहीं है ये इससे हमें संकेत मिलता है तो इसपे भी आप लोग और विचार करेंगे अभी पाठ को इतना ही रखते हैं, तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ, ओ साथ ओम होमश